द्वितीय जन्मादिकरण देख रहे थे पूर्व पूर्वाधिकरण में ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा सिद्ध किया था तो उसके आधार पर यह संशय होता है किम पुनः तद ब्रह्मा वो ब्रह्म क्या है उसका क्या लक्षण है तो ब्रह्म का लक्षण यहां तटस्थ और स्वरूप दोनों के रूप में कहेंगे टीकाकार के अनुसार तटस्थ लक्षण का साक्षात निर्देश होगा और उसके द्वारा स्वरूप लक्षण को समझाया जा सकता है कहा किम लक्षणम ब्रह्म इत भगवान सूत्रकार हाँ। भगवान सूत्रकार उस ब्रह्म के लक्षण करते हुए जन्माद्यस्य जन्माद्यतः कहा इस जगत की जन्मादि जहां से है वही ब्रह्म है ऐसा लक्षण दिया ये तैत्तिरीय श्रुति के आधार पर ये सूत्र है तो उसके बारे में व्याख्या करेंगे टीका चल रहे थे टीका में कहा श्रौद से ब्रह्मण श्रौदलक्षण आवेदक सूत्र सूत्रकार पूजयन अवतारयी श्रौदलक्षण जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का श्रौदलक्षण दया आवेदक श्रुति से ही सिद्ध दोनों लक्षण को ज्ञापन करने वाले जो सूत्र है तो वक्ष्यमाण सूत्र है उस सूत्र के संबंध में सूत्रकार को आदर देते मतलब सूत्रकार सूत्र रच रहा है ये मान करके उनको पूजा करते हुए भगवान सूत्रकार है इत्यादि कहा ठीक टीका यदो वाइमानी इत्यादि वाक्यम ब्रह्म न लक्ष्य ये सब संदेह है यदो वाइमानी इत्यादि वाक्य ब्रह्म का लक्षण नहीं करता लक्ष्य यदि वा इति अथवा लक्षण करता है क्या उभये उभयेतुत्व उभय असंभव संभवाभ्याम संदेह तो लक्षण करता है या नहीं करता है ऐसे संशय होने पर दोनों के लिए कारण है कि लक्षण है इसके लिए भी कारण है लक्षण नहीं है इसके लिए भी कारण है तो संभव असंभव दोनों रहने के कारण संदेह उत्पन्न होता है संदेह उत्पन्न होने पर श्रुदेर अनुमान अनुगुण्य अनुगुण्या एकस्य उभय हेतुत्व दृष्टानताभावे अशक्य अनुमान और श्रुति जो है अनुमान के अनुसार चलती है श्रुतेर अनुमान अनुगुण्य अनुमान के अनुसार है अनुमान के संबंध रखती है ऐसे तो स्थिति में एक उभय हेतुत्व दृष्टान्त अभाव न एक का दो हेतु बोलने पर उसमें दृष्टांत प्राप्त नहीं हो रहा एक बात सिद्ध करने दोनों के लिए हेतु मिल रहा है संभव के लिए भी असंभव के लिए भी हेतु है ऐसे स्थिति में दृष्टान्त अभाव होने से अशक्य अनुमान दृष्टान्त अभाव की स्थिति में शक्य नहीं है अनुमान करना शक्य नहीं है एकतर हेतुत्व से लक्षणत्व वस्तु परिच्छेद तब्रह्मत्व न लक्ष्य दीजिए प्राप्ति और दो हेदु रहते समय एक हेतु को लेके हम सिद्ध करेंगे तो दूसरे हेतु कोई और में प्रवृत्त होगा तो जिसमें प्रवृत्त होगा वो ब्रह्म के साथ वस्तु परिच्छेद करेगा तो एक तरह हेतुत्व लक्षणत्व एक तरह हेतु को लेकर लक्षण मान लेने पर उसको ले सिद्धि में मान लेने पर वस्तु परिचय हो जाएगा उससे भिन्न एक और वस्तु है जिसमें दूसरे हेतु लग रहा अब दो हेतु यहाँ है एक को आप इधर लगाएंगे तो दूसरे हेदु भी तो लगना ही है तो इसलिए वो हेतु इधर नहीं लगने के कारण पूर्ण नहीं हो पाता यदि पूर्ण है तो उसमें हर तरह की हेतु लगनी चाहिए ये कहना चाहते ये इनका अभिप्राय यही है अब नहीं लगता है इसका मतलब अन्य हेतु अन्यत्र प्रवृत्त होंगे अन्यत्र प्रवृत्त होने से ब्रह्म से इधर में जाएगा वस्तु परिच्छेद तो वस्तु परिच्छेद अर्थात आ जाएगा लक्ष्य से अब्रम्हत्व अब, अब वो लक्ष्य जो आप बनाना चाह रहे हैं वो उसमें ब्रह्मत्व तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्व बृहतमत्व नहीं रहेगा उसमें सर्वत्र सिद्ध नहीं रहेगा रहने से फिर उसमें वो हेतु लगनी चाहिए अब कार्य रूप से भी कारण रूप से भी सद रूप से भी असद रूप से भी सब रूप से उसको बोलना पड़ेगा जो जो आप व्याख्या करेंगे तो शास्त्रों में ऐसा कहा भी है इसीलिए ऐसा नहीं कर सकता है तब ब्रह्मा नहीं रहेगा रहे वो क्योंकि उसमें वस्तु परिचय आ गया ब्रह्म को पहले कहा था काल वस्तु देश तीनों परिचय से शून्य होना चाहिए ऐसा कहा अब वस्तु परिच्छेद आने पर अब ब्रह्म आ गया तो न लक्षती प्राप्ते इसलिए लक्षण नहीं हो रहा है ऐसे प्राप्त होने पर पुरुषमति प्रभव अनुम से संभावित दोष से अपौरय दोष आगम अनुग्रह कार्कत्व जो पुरुषम होता है मनुष्य के बुद्धि से उत्पन्न होता है उसमें दोष होने की संभावना है पुरुषम अधि प्रभवत्व ना पुरुष के बुद्धि से उत्पन्न होने पर वो निर्दुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि कल कहा था कोई भी मनुष्य संपूर्ण रूप से निर्दुष्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता पुण्य पाप दोनों रहता है तो उसमें मन में कलंग होना चंचल होना सब हो जाता है इसलिए पुरुषम अधिप्रभव कोई भी हो पुरुष के बुद्धि के अनुसार ही चलने वाला हो उसमें दोष अवश्य रहेगा उस दोष को निवारण तभी कर सकता है यदि ज्ञान के सिद्धि में हो तब हो सकता है बाकी शारीरिक मानसिक स्थिति जो भी होगा सतत संबंधित दोष तो बना रहेगा ऐसे में अनुमान में भी वो दोष प्रभावी हो जाता है अनुमान जब करेंगे आपके अंदर दोष है तो वो दोष का प्रभाव अनुमान में पड़ेगा तो अनुमान उससे प्रभावित होगा तो संभावित दोष ये दोष रहने के कारण अपौरुषेयत्व अपास्त दोष आगम अनुग्राहक तर्कत्व अब आगम के अनुसार यदि तर्क करेंगे तब तो इस दोष से बच जाएगा क्योंकि आगम शास्त्र जो कहता है वो सत्य होता है शास्त्र में कोई दोष की संभावना नहीं है क्योंकि वो अपौरुष ही है पुरुष मधि प्रभव नहीं है आ, वो सजा, सजादीय उच्चारण अनपेक्षा उच्चारण विषयत्व उसमें नहीं है सजादीय उच्चारण अनपेक्षा उच्चारण विषयत्व पौरुष ही में रहता है वो उसमें नहीं होने से अपौरुष ही होता है तो अपौरुष होने से वो अपास्तोष आगम अनुग्राहर्कत्व उसमें सारे दोष निकल गया अपास्त दोषाह दोष स्तारित किया गया हो दोष जिसमें ऐसे आगम उस आगम के द्वारा अनुग्रहित किया हुआ जो तर्क है मान श्रुत्य अनुसारी तर्क है श्रुदी में जो बात आई है श्रुदी ने जिस तरह के तर्क करने के लिए बताई है उसके अनुसार तर्क करना और श्रुदी में सिद्ध बातों को समझने के लिए तर्क करना तो श्रुत्य अनुसार तर्क इसको कहते उस तर्क से कार्य सिद्ध हो जाता है उस तर्क से आपको बात समझ में आएगी बाकी पौरुषे तर्कों से समझ में आने वाला नहीं आगे सूत्र आएगा तर्क का प्रतिष्ठान ऐसे सूत्र आएंगे तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है तर्क करते करते जाएंगे ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा वो ये कहेगा, दूसरा खतन करेगा फिर वो उसको खतन करेगा कुछ ना कुछ चलता रहता तो तर्क मात्र से कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती इसलिए आगमानुसारी तर्क का बल यहाँ है अध अर्थे सदो अप्रामाण्य और जो अध्रीय अर्थ होता है ना इंद्रिय विषय नहीं होता उसमें तर्क का सदा प्रमाण नहीं होता अधीन्द्रिय अर्थे हमारे विषय में नहीं है हम नहीं देख सकते हमारे इंद्रिय के मन का विषय नहीं है उसमें हम कैसे प्रमाण हो सकते वो हमारे लिए सही तो नहीं हो पाएगा हम जान ही नहीं सकते तो अधीन्द्रिय विषय विषय को श्रद्धा से, से शास्त्र से ही जानना पड़े पड़ता है अन्य प्रकार से नहीं होता hmm. ना विषयां नर्केण योजना आदिन्द्रिय विषयों में तर्क की कल्पना नहीं करनी चाहिए अपने पुरुषमी के द्वारा जो प्रनीत तर्क है उससे भांगना नहीं चाहिए उससे मापना नहीं चाहिए वो उससे बाहर रहता आगामी उभय हेतु हेतुत्व सुखादि दृष्टानते न संभावना मात्र हेतु आगामिक उभय हेतुत्व अभी हेतु के विषय में आगे कहेंगे आगमिक है वो आने वाला है अथवा आगम से प्राप्त है आगम का अर्थ है तो जो प्राप्त हुआ परंपरा से प्राप्त हुआ उसको तो आगम कहते हैं आगमिक उभय हेतुत्व आगमी में उभय हेदु रहने से सुखादि दृष्टांत ना उसमें सुखादी दृष्टांत भी मिल जाएगा ये पहले उन्होंने कहा है ना दृष्टांत नहीं मिलेगा बोलते हैं दृष्टांत इसमें मिल जाएगा मिलने से संभावना मात्र हिंदुत्वाध वो दृष्टांत आदि से जिसको आप सिद्ध करते हैं जैसा आप तर्क करने के बाद जो वस्तु को सिद्ध करते हैं वो संभावना मात्र होती है यानी उसकी परिकल्पना की जाती है बाकी प्रत्यक्ष उसका ज्ञान नहीं होता है आपने दृष्टांत दिया ठीक है दृष्टांत में तो पर्वत आदि में क्या महानस आदि में दृष्टांत में धूम और अग्नि है उसके द्वारा आप क्या किया कि पर्वत में भी अग्नि को संभावित किया कितना कर सकता है तो आगामी जो होगा आगामी उभय हेतुत्व रहने पर उस हेतु के द्वारा सुखादी दृष्टांत देकर के जो भी आप संभावना करेंगे वो पूरा पक्का नहीं हो सकता क्योंकि संभावना मात्र रहता है ऐसा हो सकता है फिर पक्का कब होगा जो वहां जाकर के देखें। तो जा, देखेंगे जो देखेंगे अनुभव करेंगे तो वो पक्का हो जाता लेकिन ऐसा अनुमान को तो माना जाता है अनुमान में लवचिका विषय में जितने अनुमान है वो अनुमान प्रमाण है ऐसा माना जाता है किन्तु इस विषय में अधीन्द्रिय विषय में ऐसा नहीं हो सकता ये कहना चाहते हैं तो उन तर्कों के द्वारा संभावना करने के बाद में आपको अनुभव करना पड़ेगा इसलिए अनुभव इसीलिए अभवावसान ब्रह्म ब्रह्मविद्या तो अनुभव में ही अवसन्न होता है अंदर में पहुंचता है इसलिए इस प्रकार के संभावना मात्र महा हो जाता है वस्तु अपरच्छेदा लक्ष्य से ब्रह्मे जगन्नीमित्तोपादान सच्चिदानंदम ब्रह्म लक्ष्य सिद्धांत आह अब यहां तक पूर्व पक्ष जो कहा था उसके उत्तर में कहा तो ये ये सब सीधी स्थिति है इसीलिए यद्यपि वहां अनुमान लेते हैं तो भी ये अनुमान के सहारे से सब कुछ सिद्ध करेंगे ऐसा तात्पर्य नहीं अनुमान से जहां तक जा सकता है वहां तक जाएंगे वो भी श्रुति के अनुसार जाएंगे आगे बहुत सारे दिखाएंगे कि श्रुति के विरुद्ध में यदि कोई आप बाध देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा श्रुदी के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए श्रुति के अनुकूल होना चाहिए क्योंकि श्रुदी अध्यय विषय को कह रही है अधिन्रीय विषय में आप अपने शुष्क तर्क लगा करके बाधित नहीं कर सकता है उसका अनुभव के आधार पर चलना पड़ेगा तो वास्तविक क्या है अपरिच्छेद वास्तविक ये है कि कोई परिच्छेद नहीं आएगा आपने कहा था वस्तु परिच्छेद आएगा एक तरह हेतुत्व की स्थिति में वस्तु परिच्छेद आने की संभावना बताई थी वस्तु परिच्छेद नहीं आएगा कोई परिच्छेद नहीं है लक्ष्यस्य से सिद्धे इसीलिए लक्ष्य ब्रह्म है ऐसा सिद्ध हो जाता है क्यों वस्तु परिचय नहीं आया उसके लिए कारण बताए कि आप जो जो तर्क देंगे वो सब संभावित को सिद्ध करेंगे और पुरुष में अधिक होगा उसमें दोष की संभावना इत्यादि रहते हैं इसीलिए उसके द्वारा वस्तु परिचय आत्मा में आएगा ब्रह्म में आएगा ऐसा नहीं कर सकता है इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मत्व सिद्धि लक्ष्य रूप से ब्रह्म ही है ऐसा सिद्ध होगा जगत निमित्त उपादान सच्चिदानंदम ब्रह्मी जगत का निमित्त और उपादान निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही सच्चिदानंद ब्रह्म है ऐसा सिद्ध हो जाता है ऐसा मानकर सिद्धांत महा सिद्धांत को कहते हैं जन्माद्य से यथ इत्यादि कहा सूत्र के लिए यह अवधरण दिया आगे पूर्व पूर्वाधिक अभी नहीं पूर्व पूर्वाधिक अस् उत्था उत्थात्व संगति पहले कहा था पूर्वाधिकरण उत्तराधिकरण अधिकरण जब आते हैं उस उन अभिकरणों का आपस में एक संगदी होती है अनंतर अभिधान विषय प्रयोजकत्म संगति अन कहने वाले जो विषय है उसका प्रयोजन आदि के साथ विषयों प्रयोजन संबंध इत्यादि के साथ पूर्व का संबंध को संगति कहते अनंर अभिधान आगे कहना है ये बात कहने के बाद आगे की बात क्यों कही जा रही है ये बात अभी कह रहे हैं इसके पहले वो बात क्यों है अब प्रथम अधिकरण के बाद दूसरा अधिकरण यही क्यों आया दूसरा और अधिकरण क्यों नहीं रखा इसको कहते संगति उसका कुछ कारण बताना पड़ेगा जो क्रम तो है वो क्रम संगति के द्वारा जोड़ा जाता है किसी को कह रहे हैं कि पूर्वाधिकरण न पूर्वाधिकरण में जो सिद्ध हुआ था उसके साथ साथिकरण अस्य इस अधिकरण का उत्थाप्य उत्थापक उत्था एक उत्थाप्य है ये द्वितीय अधिकरण उत्थाप्य है उत्थापन करने योग्य और उत्थापक पूर्वाधिकरण हो गया अर्थ यह कि पूर्वाधिकरण कि चर्चा को सुनने के बाद में मन में एक शंका हो जाती है वो शंका है किम लक्षण पुनः में दिया वो शंका आ जाती है इसको आकांक्षा भी कहते हैं कि वो शब्द सुना शब्द के बारे में और समझने की जिज्ञासा होती है जिज्ञासा का विषय है ब्रह्म इसलिए जिज्ञासा हो गई यही उत्थापक हो गया वहां निमित्त के बिना नई प्रगट होता है हमारे मन में कोई भी विचार आता है निर्निमित तक नहीं आता निमित्त उसका कोई निमित्त तो होगा भले ही आप निमित्त तो को साक्षात नहीं देख पाते हो किंतु निमित्त तो निमित वहां रहता है कोई भी विचार निर्निमित तक नहीं आता इसलिए उस निमित्त तो को ढूंढ लेना चाहिए निमित्त ढूंढ लेने पर विचार स्पष्ट हो जाता है इस कारण से ये विचार आया इस कारण से ऐसा कहा वो अंदर रहता है वो बाहर निका नहीं पड़ता वो उत्थावक होते मन का स्वभाव ही यही है कोई उत्थापन नहीं मिला तो वो काम नहीं करता उत्थापन मिलने पर काम करता है कोई निमित्त होता तो ऐसा ही ब्रह्म के बारे में सुना तो उत्थापित हो गया वो क्या शंका उत्पादक किम लक्षण हम ब्रह्म क्या ब्रह्म का लक्षण है शंका हो गया इसीलिए उत्थाप्य उत्थापक भाव संदि है कहा अधि विधि उपा विधि उपा उपापित उपा उपतापित उपनषद वाक्यस्य स्पष्टब्रह्मलिंगस्य ब्रह्मिंग लक्षण दयावि ब्रह्मी समन्वय उक् श्रुतिशास्त्र अध्याय पादत अधीति अति मन अध्येत विधि अधीतिशब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करते ही अर्थ होता है स्त्रीलिंग में ही का अयन की स्वाध्याय अध्येतव्य इसको लेके प्रथमाधार चला अधीतिवधि तो से उपादापित उपाध्यापित मन उसी के द्वारा प्रकट किया गया सामने रखा गया उपादापित यह करके किया गया विधि के द्वारा उपादापित है उपनिषद वाक्य कहा से ये उपनिषद वाक्य का ज्ञान हो गया जब आप तैतरी उपनिषद का अध्ययन स्वाध्याय विधि से कर लिया तो ये दो वायु मानी भूजा जाए जान लिया था तो अध्ययन विधि से ही वो उपदाध हो गया उससे प्राप्त हो गया ऐसा उपनिषद वाक्य का स्पष्ट ब्रह्मलिंग से जिसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग है ऐसे वाक्यों को यहां लेंगे जिसमें ब्रह्म का लक्षण स्पष्ट रूप से मिलता हो तो स्पष्ट ब्रह्मलिंग से लक्षण द्वयवधि ब्रह्मी समन्वय उठते है वो स्पष्ट ब्रह्मलिंग जितने भी वाक्य आए हैं वो सारे का ब्रह्म में समन्वय हो सकता है कैसे ब्रह्म में लक्षण द्वयधि दो लक्षण वाले ब्रह्म एक तो स्वपाधिक और निरुपाधिक दोनों तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण दोनों लक्षण कहा इसी को लेके वो पूर्व पक्षी कह रहे थे एक लक्षण बैठेगा तो दूसरा नहीं बैठेगा बता रहे थे तो वो दोनों लक्षण में समन्वय दिखाएंगे इसका तात्पर्य ऐसा ही है ऐसा दिखाएंगे ये क्या बता रहे हैं श्रुति शास्त्र अध्ययन पाद संगति है ये सारे संगति आप क्रम से लगाना श्रुति के संगति अध्ययन विधि से होगा क्योंकि अध्ययन करने के बाद आपको मालूम पड़ा था ये ब्रह्म के बारे में तो ये श्रुति संगति है और शास्त्र संगति है पूर्व पूर्व शास्त्र से इसका प्रतिपादन हो रहा है पूर्व शास्त्र से संबंध करके इसका प्रतिपादन हो रहा है शास्त्र संगति भी लगेगी और अध्याय संगति है समन्वय अध्याय है ये समन्वय किसका कर रहे हैं दो लक्षणों का समन्वय कर रहे हैं ब्रह्म का लक्षण जो श्रुति में सुनाई पड़ा उस लक्षण को लेकर उस ब्रह्म में स्पष्ट लिंग मान स्पष्ट लक्षण है ये सिद्ध करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे वो स्वरूप लक्षण और सदस्थ लक्षण दोनों ब्रह्म में बैठ सकता है ब्रह्म ही जगत को सृजन करता है और सब कुछ सृजन करने के बाद जगत से अच्युता भी रहता है भगवान ने कहा कि मेरे में सब कुछ स्थित है सर्वभूतानी न नचाहम तेष्व अस्थिता। हाँ मेरे में सब कुछ स्थित है किंतु मैं उनमें स्थित नहीं ऐसा है। ये एक प्रकार के जादू। हो पश्चिम योग मैचरण था देखो कैसे आश्चर्य है कि तुम समझ नहीं पाओगे हाँ मेरे में सब कुछ सिद्ध है लेकिन मैं कहीं भी सिद्ध नहीं है ऐसा है कि जो कुछ सृजन हो रहा है वो ब्रह्म में हो रहा है किंतु ब्रह्म किसी में नहीं है ऐसा मतलब किसी भी रूप में नहीं है रूप नाम रूप से वो अछूता है वो असंग ही रहता है असंग रहता हुआ अपने अंदर सब समेट लेता है ये कैसे समेटता है इसके बारे में चर्चा करेंगे ऐसा समझा करके दोनों को बिठाएंगे वो किसी में नहीं रहता हुआ सब में रहता क्योंकि ये कार्यकारण आनंद तो न्याय कार्य जो है कारण से अनन्य रहता है कार्य कारण से अनन्य है यानी कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता कार्य का स्वरूप कारण से अतिरिक्त नहीं होता किंतु कारण कार्य से अन्य होता अच्छा कारण कार्य से अन्य है कार्य कारण से अनन्य है इसको कार्य कारण अन्य तो न्याय करते हाँ ये सब आएगा बाद में हाँ ये इस दृष्टि से है कि ब्रह्म में सब कुछ है कारण में यह सारा कार्य है किंतु कारण स्वयं कार्य से अनन्य रहता कार्य से भिन्न रहता क्योंकि कारण कार्य है कार्य, कार्य तो कारण है किंतु कार्य का कारण कार्य नहीं होता इसलिए कारण कार्य कार्य से कारणाद अनन्यत्वम कारण से कार्याद अन्य इस रीति से वो सब कुछ भगवान में है लेकिन उसमें नहीं रहता अभी मिट्टी के बिना घड़ नहीं होता तो घड़ कार्य है तो मिट्टी में स्थित रहता है किंतु मिट्टी घड़ में नहीं रहता ऐसा क्योंकि मिट्टी तो भी, वो घड़ में रहता है ऐसा बन तो इसलिए वो अन्य नहीं रहता ये सब बात में आएंगी इस दृष्टि से वो दोनों को समन्वय करेंगे एक उसमें रह रहा है किन्तु वो स्वयं उसमें नहीं रह रहा है उसमें रहेंगे तो फिर वो भी ब्रह्म भी जगत हो जाएगा ऐसा नहीं है ब्रह्म में ही जगत है ब्रह्म से अन्यत्र जगत का अस्तित्व है ही नहीं वो ब्रह्म से अन्य जगत को आप मानेंगे तो मिथ्या ब्रह्म रूप से मानेंगे तो ठीक है किंतु वो ब्रह्म ही जगत ही ब्रह्म है ऐसा नहीं है आ, ब्रह्म अलग है किंतु जगत में भी ब्रह्म है ब्रह्म जगत ही ब्रह्म है ऐसा नहीं क्योंकि आत्म रूप उसका स्वरूप से उसमें स्थित रहता है ये कहेंगे इस प्रकार की सारे व्यक्ति चलाएंगे चलाके के तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों को सिद्ध करेंगे अध्याय संगति है कहा पूर्वाधिकरणस्त ब्रह्म लक्षण परीक्षणा तत्फलमेव पूर्वोत्तर पक्ष ओर अत्र फलम अब यहां फल क्या है विचार का फल क्या मिलेगा क्योंकि संगति लगाते समय फल भी तो चाहिए प्रयोजन पूर्वाधिकरण में जो स्थित <Sapandakadana> ब्रह्म का लक्षण यहाँ लेके परीक्षा कर रहे हैं तो पूर्वाधिक पूर्वाधिकरण में स्थित ब्रह्म लक्षण परीक्षण ब्रह्म का लक्षण परीक्षण हो रहा है क्योंकि केवल से लक्षण सिद्धि नहीं होता न प्रतिज्ञाण वस्तु सिद्धि किंतु लक्षण लक्षण प्रमाद्या वस्तु सिद्धि लक्षण और प्रमाण लगा के विचार करना पड़ेगा खाली आपने प्रतिज्ञा किया ब्रह्म है ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए फिर आंख बंद करके चुप्जा बैठ गया ऐसा नहीं होगा वो खाली बोलने से नहीं होता है। उसके बाद आपको लक्षण देना पड़ेगा प्रमाण देना पड़ेगा लक्षण प्रमाण से वस्तु सिद्धि होती है तब ये लक्षण प्रमाण की परीक्षा करना चाहिए है ना आ, क्या है वो आया था ना लक्षणम भवती वी परीक्षा परीक्षा का लक्षण ये कहा है ना आ, ये जो लक्षण कहा यह लक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है लक्षण नीचे ऐसे परीक्षा करना चाहिए अव्याप्तिया लक्षण से लक्षण ये विशेष होता है व्यावर्तक लक्षण लक्षण का, का सामान्य यही है कि व्यावर्तक होता है किंतु व्यावर्तक कैसे जिससे करेंगे अब ये अव्याप् अधिव्याप्ति असंभव दोष तय शून्य करके युद्ध करेगी ये सब परीक्षा होती है अब ये सब करेंगे यहाँ कहना चाह रहे हैं सत् फलमेव पूर्वोत्तर पक्ष और अत्र फलम यही पूर्व और उत्तर पक्ष दोनों का फल है पूर्व पक्ष का फल उत्तर पक्ष का फल यही आएगा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का फल क्या है कि पूर्व अधिकरणस्थ ब्रह्म की परीक्षा करने के बारे में पूछता है वो कहता है परीक्षा नहीं हो सकती है क्योंकि लक्षणी नहीं बन सकता है तो परीक्षा कैसे करेगी कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं अब ये कहेंगे लक्षण बन भी सकता है परीक्षा हो भी सकता है उसका समन्वय भी हो सकता है ये कहेंगे ये सिद्धांत होगा पदच्छेद पदार्थोक्ति पद विग्रह यदि त्रय व्याख्यांगम दर्शेगा अब देखते हैं अभी बोल रहे हैं टीकाकार अभी भाष्यकार अपनी शैली में व्याख्या करेगी व्याख्या की जो शैली है उसी प्रकार करेगी व्याख्या करने की शैली क्या है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपस्त समाधानम व्याख्यानम पंच लक्षण तो पांच लक्षण से व्याख्या होती है हाँ किसी भी ग्रंथ की व्याख्या करनी है कोई वाक्य की व्याख्या करनी है तो यह नियम है तो व्याख्याकारों को ये योग्यता होनी चाहिए एक तो पदच्छेद करने में सक्षम होना चाहिए बहुत सारे पद आता है पदच्छेद करने के लिए क्या बनना पड़ेगा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा पंचसंधि अध्ययन करना पड़ेगा पंचसंधि पढ़ने से पदच्छेद हो जाएगा कि कौन सा पद का क्या है रूप है मालूम हो जाएगा उसमें सुपाधि जो विभक्ति लगा है इसको देकर करके आप पदछेद करेंगे तो पदच्छेद पदच्छेद करने के बाद कहते देखिए पदच्छेद हो गया उसके बाद पदार्थोक्ति एक, एक पद को आपने अलग अलग करके बताया उसके बाद पदार्थ को कहना पड़ेगा कि कौन सा पदार्थ क्या है इस पद का क्या अर्थ है वो बताना पड़ेगा हर एक पद का अर्थ करना पड़ेगा जैसा आपने पूर्व सूत्र में देखा कैसे कैसे एक पद को लेकर के विचार किए थे तो पदच्छेद पदार्थ होती उसके बाद विग्रह पद का विग्रह करना पड़ेगा कभी कभी समास पद होता है इससे प्रादि समासपदिक समझा हो जाती तो समास का भी पद समझा है समास भी पद हो जाता है उपाधि लेने से अब वो समस्त पद है अनेक पद जुड़ा हुआ है तो उसका विग्रह करना पड़ेगा विग्रह के बिना समझ में नहीं आता। जैसा ब्रह्म जिज्ञासा एक समस्त पद है समाप्त हुआ पद है उसमें दो है ब्रह्म भी है जिज्ञासा भी है इसलिए तो वहां चिंतन किया था ना कि ब्रह्मण हा ये ष्ठी ये कहा ब्रह्मण ये तो षठी है फिर वो कर्मणि ष्ठी है इत्यादि उदार किया था ये विग्रह करके विग्रह का अर्थ करना होता है उसके बिना समझ में नहीं आ ये इतना करने के लिए आपको क्या चाहिए व्याकरण की आवश्यकता होती है व्याकरण शास्त्र अध्ययन किए बिना इसमें नहीं कर सकता पद कैसे करेंगे पदार्थ कैसे करेंगे पदार्थ के लिए तो और भी व्याकरण के अलावा अमर कोष आदि भी अध्ययन करना पड़ेगा कोश ग्रंथों का अध्ययन चाहिए ये सब करना पड़ेगा तब पदार्थ जान पड़ेगा वो करते करते हो जाता है पदार्थ बोलते बोलते सुनते सुनते हो जाता है क्योंकि ये संस्कृत में जितने पद आए हैं लगभग पचास साठ पद पहले से हम जानते हैं अन्य भाषा में भी वो प्रचार में है इसलिए इतनी कठिनाई नहीं होती है और विग्रह में विशेष ध्यान चाहिए जो व्याकरण में समास आदि का नियम जानता हो वही विग्रह कर सकता है अब विग्रह करके अर्थ को अलग ले, ले अलग ले लेके अलग अलग कर सकते हैं तो विग्रह बहुत सावधानी से करना पड़ेगा और उससे अर्थ सही निकालना पड़ेगा विग्रह विग्रह करने के बाद फिर वाक्य योजना करनी पड़ती है अब इतना आपने कर दिया लिख दिया लेकिन पढ़ने से आगे पीछे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा कई ऐसे व्याख्याकार भी होते हैं प्रवचनकार भी ऐसे होते हैं किताब खोलते हैं वो पढ़ते हैं एक एक शब्द का अर्थ उन्होंने व्याकरण सीख रखा है अर्थ करते जाएंगे अब पहले क्या बोला आगे क्या बोला ये बोल के साथ संगति लग रहा है कि कुछ वाक्यार्थ समझ में आ रहे हैं वो नहीं देखते वो खाली चलाते थे शब्दार्थ करते जाएंगे ये वाक्य योजना नहीं होती है वाक्य योजना करने के लिए आपको केवल व्याकरण से काम नहीं चलेगा। वाक्य योजना करने के लिए छठ शास्त्रों का अध्ययन चाहिए जिस शास्त्र को आप ग्रहण कर रहे हैं उसके संबंधित शास्त्रों का अध्ययन चाहिए गुरु परंपरा से अध्ययन चाहिए तब जाके आप वाक्य योजना कर सकते हैं। ये वाक्य योजना में सब फेल हो जाते वाक्य योजना नहीं लग पाती है जैसा पुराण आदि भी हो ना सामान्य पुराण आदि जो ग्रंथ है पढ़ने में बहुत सरल है इसको भी यदि ठीक से वाक्य योजना करेंगे करना है तो पांडित्य चाहिए ऐसे तो कथा बोलते जाना अलग है किंतु कभी कभी कथा का शुरू और कथा कहा जा रही है क्या करेंगे कैसा करेंगे मालूम नहीं पड़ता और क्या तात्पर्य से बोल रहा है ये मालूम नहीं पड़तापर्य जाने बिना आप वाक्य योजना नहीं कर सकते पूरा वाक्य का संबंध नहीं कर सकता तब क्या है प्रवचन सुनने के बाद आपको लगता है कुछ तो सुना किन्तु कुछ नहीं समझ रहा है प्रवजन तो बहुत अच्छा था किंतु क्या सुना है भाई वो पता नहीं चल रहा ऐसा हो जाता है ये कारण ये है कि योजना नहीं बैठ रही है कारण साब्दार्थ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तो हो जाता है ऐसे में नहीं चलेगा इसके लिए अन्य शास्त्रों का अध्ययन चाहे तो वाक्य योजना जब वाक्य योजना करेंगे आप एक अर्थ का निश्चय करेंगे तो वहां आक्षेप खड़ा हो जाता है जैसा उन्होंने आक्षेप किया था ब्रह्मणी नहीं ब्रह्मण हादिष्ठी जब कह रहे हैं बाष्यकार का वो आक्षेप किया था वहां क्यों नहीं शेष षष्टी क्यों नहीं हो सकता शेषी का आपने क्यों निकाला इत्यादि पूछा था उन्होंने इसी प्रकार आक्षेप आ जाएगा तो आक्षेप आ जाए तो आक्षेप का सामना करना पड़ेगा ऐसे व्याख्याकार थोड़ी बन सकते तो आक्षेप आएगा तो उसको उत्तर देना पड़ेगा जब उत्तर देने में सक्षम होंगे तभी आप व्याख्याकार बन सकते नहीं तो नहीं होगा तो इसीलिए ये वाक्य योजना के बाद फिर आक्षेप आता फिर आक्षेप का समाधान ये पांच को व्याख्या करते इतना लक्षण होना चाहिए अब देखिए भाष्यकार बिल्कुल ये सब लगाएंगे भाष्य है ये तो उसके अनुसार लगाएंगे ये टीकाकार कह रहे भाष्य में देखिए जन्म उत्पत्ति राधि तदगुण संविज्ञानो बहुव्रीही अब पहले जा क्या है पदच्छेद करके पदा छोक्ति कर रहे ठीक है ना आपके पास शब्द आया था जन्माद्यस्त यथ सुनने में लगता है जन्म आदि अस्त्यतः उसमें जन्म आदि के बाद अस्त्य आने से कौन संधि हो गई संधि हो गई हो गया। तो सामान्य है जन्माध्य हो गया और ये अलग पद है अब जो यन्माध्यस् इसके बारे में कह रहे हैं इसमें क्या है कि जन्म उत्पत्ति एक शब्द दिखाई पड़ रहा है जन्म उसको अलग कर दिया पदछेद करके उसके पद निकाल के उसका अर्थ बोल रहे जन्म उत्पत्ति ही आदि ही वो विग्रह भी कर दिया यानी जन्मादि एक समस्त पद है यानी समाज किया हुआ पद है क्यों जन्म भी है आदि भी है जन्म में विभक्ति नहीं दिख रहा है आदि में विभक्ति है हाँ। तो वो क्या है वो बाद में बताएंगे वो नवसलिंग होने के कारण समोर नभस से वो स्वम तो का लोग हो करके वह विभक्ति है वहां किंतु जन्म जन्मादि ये जो शब्द है इसमें जन्म में विभक्ति नहीं दिख रहा नहीं दिखने के कारण क्या समझना पड़ेगा वो समास हो गया समझना पड़ेगा क्योंकि समास होने पर वो विभक्ति लोग हो जाता है इस प्रकार से लोग होता है तो जन्म उत्पत्ति जन्म शब्द का उत्पत्ति आदि शब्द का अर्थ तो आदि है अस्त्ये आयु उसका अलग करना चाहिए यह तो जन्म उत्पत्ति राधि रस्य कौन सा समास दिख रहा है बहुरी समास है ये। उसका अर्थ होता है जन्म आदि है जिसका और भी बहुत कुछ है उसमें सबसे पहला जन्म बैठा हुआ जन्म आदि जन्म आदि में बैठा हुआ है जिसका वो हो गया जन्मादि और कुछ है उसके अंदर ये आदि शर्त से और ग्रहण करेंगे ये जन्म उत्पत्ति आदि रस्य समास का अर्थ किया और बोला कि ये क्या है ये बहुरी ही समास है अनेक अन्य पदार्थ है ऐसे समास में सूत्र है वो बहुरी ही समास में अनेक पद मिलकर के कोई तीसरे अर्थ के लिए प्रयोग होता जितने पद प्रयोग करेंगे वो पद कुछ और अर्थ बताएगा और उसका सारा अंश कुछ और होगा जैसा पीदाम्बर हरी ऐसा बोलेगी पीदम्बर पीतमने पीला अंबर मने कपड़ा तो ये पीदा और अंबर अर्थ शब्द हो गया किंतु पीद अंबर से किसको लिया जा रहा है हरी को लिया जा रहा है हरी के बारे में कहा नहीं भगवान के बारे में वहां नहीं कहा शब्द में पीदाम्बर पीला कपड़ा ऐसे ही बोला किंतु पीला कपड़ा ऐसे तात्पर्य नहीं पीदम अंबरम यीदाम्बर ऐसा होता है इसलिए वो अनेकम अन्य पदार्थ में होता है अनेक पद जुड़ के अन्य पदार्थ में जाए इसको बहुरी ही कहते हैं हाँ हाँ वो भी ऐसा बहुत सारे पद है बहुरी ही अब वो बहुरी ही के बारे में कहते हैं कि भाष्यकार को ध्यान है कि बहुरी ही दो प्रकार की होती है एक सद्गुण संविज्ञान बहुरीही होती है एक अदत् गुण संविज्ञान बहुरी ही होती ये तो है यह तो व्याकरण का विषय है बहुरीही का तदगुण संविज्ञान बहुरी ही यहां लेना चाहिए कह रहे अदत गुण संविज्ञान नहीं लेना चाहिए इसमें होता क्या है कि तद्गुण संविज्ञान बहुरी ही में बहुरी ही शब्द जो कहा गया उसमें जो शब्द आया वो भी साथ रहेगा और अर्थ लाए वो अर्थ रूप लाएगा अनेक अन्य पदार्थ में लाना है ये अदत्पूर्ण बहुरी ही में वो गुण को नहीं आएगा वो जिस जिस शब्द का प्रयोग किया वो छोड़ करके दूसरा से जैसे लंबोदरमान ऐसा बोला लंबोदर माने अच्छा पेट हुआ जो आदमी है उसको लाओ बोला तो अब क्या है यह लंबोदर जो बड़ा पेट है वो आदमी जब आएगा पेट साथ में आएगा नहीं आएगा पेट भी साथ में आएगा हाँ लंबो उदर हम आने बोलने से वो लंबा उधर भी आएगा वो ही आएगा वो भी अपने आप आएगा तो वो हो गया तदगुण संविज्ञान मतलब ये लंबो उदर शब्द का जो प्रयोग किया वो भी आ रहा है और उसके साथ जो व्यक्ति है वो भी आ रहा है दोनों साथ में आ रहा है यह हो गया किंतु अदत् संविज्ञान में वो नहीं आएगा जैसा चित्र चित्रा चित्र गाव यहा चित्रगु ऐसा होता है अनेक प्रकार के गाय हैं जिस देवदत्त के वो देवदत्त को चित्रगु कहते हैं तो चित्रगु आना या बोलने पर गाय को साथ में नहीं लाएंगे गाय तो उसका गौशाले में उधर खड़ा है घर में है और ये अपने आप अलग आ जाता है तो वो व्यक्ति आ गया गाय नहीं आएगी शब्द में गाय का नाम है ऐसा चित्र घु है ये सब पे शब्द में है लेकिन उसको छोड़ दिया उसको कहते हैं अदत गुण संविज्ञान बल हुई वो उसका अर्थ को नहीं लाएगा केवल उस व्यक्ति को लाएगा जैसा दृष्ट समुद्र मानया जिसने समुद्र को देखा उसको बुलाओ लाओ बोला अब वो समुद्र को तो उसने देखा है समुद्र को लेके आएगा क्या नहीं आएगा समुद्र तो कहीं और है वो खाली अकेला आता है यह अतुगुण संविज्ञान है। यहाँ सद्गुण संविज्ञान बहुरी है उसका फल क्या है आगे बताएंगे सदगुण संविज्ञान बहुरी ही होने पर ये जन्मादि कहा तो जन्म भी उसमें रहेगा बाकी तीधि और नाश ये तीनों ही रहेंगे आधी शब्द से उन दोनों को लेंगे और जन्म भी रहेगा जन्म को छोड़ना नहीं यदि आदत् गुण संविज्ञान है, तो क्या हो जाएगा जन्म को छोड़ा जाता है आगे वाला धोई कोई लेगी ऐसा हो जाएगा देखिए इतना सोच के बोल रहे हैं, ऐसा तो शब्द से तो स्पष्ट है कि जन्म आदि में जन्म लेना चाहिए ऐसा समझ में आता है क्योंकि यहां पूर्व कोई कम नहीं है वो बोले भाष्यकार को ध्यान नहीं है कि दो प्रकार की बहुरु होते हैं गोय और दूसरे प्रकार का अर्थ किया बहुरी कहने मात्र से नहीं हुआ तो स्पष्ट रूप से कहा यह तदगुण संविज्ञान ही होना चाहिए अच्छा तब वो तो हो गया जन्मस्थिति भंगम समाचार था अब ये सद्गुण संविज्ञान भौगरी ही क्या है ये भाषिककार नहीं बताएंगे क्यों वो तो आपको व्याकुश पढ़ना पड़ेगा वो नहीं बोलेंगे कि सदगुण संविज्ञान क्या है फिर उसकी व्याख्या करने जगह जैसा अभी हमने बताया व्याकरण में ऐसा होता है वो नहीं बताएंगे क्यों व्याकरण पढ़ने के बाद इसको पढ़ना है <laughs> आज सिद्धांत करने के बाद वे इसको पढ़ना है इसलिए वो पहले से आप जानते हैं आपको बोलने से मालूम हो जाएगा इतना ही जन्म स्थिति भंगम तब क्या अर्थ हुआ जन्मादि का ये अर्थ हुआ जन्म स्थिति और भंग यही समास का अर्थ होगा तो समास हो गया जन्मनश्चा आदित्यम श्रुति निर्देश अपेक्षम वस्तुवृत्त अपेक्षम च अब यहां तक तो शब्दार्थ हो गया शब्दार्थ हो गया तो अभी वाक्य योजना करना है और आक्षेप का समाधान करना है अभी चलते रहेंगे आक्षेप का समाधान करते हुए वो पूरा करेंगे ऐसे होता है क्योंकि शब्दार्थ तो छोटा ये हो गया जन्मनश आदित्यम श्रुधि निर्देश अब तुरंत ये सुनने वाला बैठा है अरे आपको कैसा पता चला ये जगत का जन्म होता है आपने तो देखा नहीं ना कैसे बोल दिया जगत का जन्म होता है आपने बोला जन्माद यथा लक्षण कर रहे हैं किसका ब्रह्म का और उसमें जन्मादि जोड़ दिया और जन्मादि को आपने देखा है क्या जगत का जन्म को किसी ने देखा आज तक किसी ने नहीं देखा और जिसने देखा होगा वो तो बोल नहीं रहा है अब ऐसे स्थिति में तो ये आप जन्म को कहां से लाया बिना प्रमाण से जन्म बोल दिया देखिए कितना सावधानी कर रहे हैं यही शास्त्रार्थ करने में ऐसा जाना पड़ता है ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया जन्म आप मानते हैं मान करके चलो ऐसा नहीं वहां भी प्रश्न हो सकता है कि आपने जन्म को कहां से लाया जगत का जन्म कोई देखा नहीं आज तक तो बोलता जन्म नहा जन्म को आदि में रखना है जन्म को आदि में रखा है ना उसका कोई कारण बताना पड़ेगा जन्म को देखा है जाना है जन्म ही आदि में है कैसे पता चलेगा तो बोलते जन्म ना आदित्य जन्म को आदि में रखने का कारण क्या है श्रुदी निर्देश अपेक्ष में ऐसा निर्देश है सुधि जैसा निर्देश कर रही है उसके अनुसार हम कह रहे हैं इसलिए श्रुधि कह रहे हैं कि जन्म पहले होता है जन्म से ही आरम्भ हो रही है श्रुधि श्रुदी का निर्देश ऐसा ये भूदानी जायन दे बोले ना तो जायन दे से जन से जन्म को ले रहे तो जन्म पहले है ऐसा ही श्रुधि के क्रम से भी जन्म पहले है तो श्रुधि निर्देश अवेक्षम तो श्रुधि कह रही है कि जगत का जन्म पहले है। अच्छा और प्रमाण भी है उसमें वस्तु वृत्त अवेक्षम और वास्तविकता देखने पर भी ऐसे ही दिखता कोई भी वस्तु पहले जन्म लेता है बाद में स्थित रहता है उसके बाद नष्ट होता है ऐसा उल्टा तो कभी होता नहीं पहले नष्ट हुआ फिर स्थिति में आ गया फिर जन्म हुआ सद होता नहीं अगर स्थिति में सीधा आ जाता है बाद में जन्म होता है ऐसा भी होता नहीं इसीलिए वस्तु क्रम में तो यही है जन्म पहले होना चाहिए इसलिए वस्तु स्थिति भी वास्तविकता भी वही है अनुभव में ऐसा आता है इन दो कारणों से जन्म को आदि में रखा एक तो श्रुधि प्रमाण है श्रुधि उसी क्रम को अपना रही है और वस्तुवृत्त भी ऐसा ही है तो श्रुदि निर्देश तब पूछते है क्या कौन सी श्रुदी की बात कर रहे हैं हमको पता नहीं कौन सी श्रुदी है वो तो श्रुदी निर्देश रहे हैं, क्योंकि के आधार पर करना है तो निर्देश क्या है यदो वाइमानी भूदा निजा ये इतन जहां से ये दिखाई देने वाले जितने भूत है ये प्रपंच है उत्पन्न होते हैं ऐसी कहती है, इस करती है। वाक्य इस वाक्य में जन्मस्थिति प्रलया नाम क्रम दर्शन आप तय पढ़े होंगे स्वाध्याय विधि से आप तैतरीय पढ़े होंगे और वो पढ़ने के बाद आपको ये वाक्य याद होगा कि की जाए कितने प्यार से कह रहे थे तो ये बोल करके चल सकते हैं आप ढूंढ लो वाक्य कहाँ बोला है ऐसा नहीं वो बहुत क्योंकि बिल्कुल विद्यार्थी को मन में रख करके जिसको सुना रहे हैं वो मन में रख करके करते है वो वाक्य ढूंढने में लग जाएगा तो फिर कहीं कहीं चले जाएंगे तो वो नहीं सीधा बोल दिया कि ये दो कियुमा ने भूदान जायेंदे इतन वाक्य जन्मस्थि प्रलया नाम इस वाक्य में आप देखिए आगे जन्म स्थिति प्रलय मिल जाएगा दो युमा ने भूदान जायेंदेन जादानी जीवंति प्रयती तीनों शब्द है वहां ये क्रम से कहा गया है ठीक है और वस्तुवृत्त वस्तुवृत्त क्या है कि जन्मना लब सत्ता क्या धर्मिण प्रलय संभव कि जब कोई वस्तु को जन्म प्राप्त होता जन्मना लब्ध सत्ता लब्ध सत्ताक शब्द भी बहुरी है लब्धा सत्ता यस्य, लो लब्ध मन अस्तित्व प्राप्त हो गया क्या प्राप्त हो गया अस्तित्व प्राप्त हो गया सत्ता प्राप्त हो गई वो आ गया मैंने जन्म लेकर के प्रगढ़ हो गया अब जिसको लोग है ऐसा बोला जाता है है तब बोलेंगे जब जन्म होता तब इसीलिए लब्ध सप्ताह जो धर्मी होता है धर्मी मैंने कोई भी वस्तु कोई भी द्रव्य जैसा सबस्ट बोलते हैं सामान्य अंग्रेजी में सबस्ट बोलने से कोई भी एक द्रव्य उसको धर्मी बोलना है धर्मी प्रलय संभव वो आयते जो धर्मी होगा वही बाद में स्थित रहेगा बाद में नष्ट होगा और उत्पत्ति के पूर्व में यह सब नहीं होता है इसलिए वस्तुस्थिति भी ऐसा है कि पहले जन्म को ही रखना चाहिए इसमें कोई संशय अस्त्यदि प्रत्यक्षादि संध्या धर्मिण इदमा निर्देश तो इसमें जन्माधिकार तो हो गया अब अस् अस्त्य का क्या तात्पर्य है अस्त मनी का ऐसा कह रहे इदम प्रातिपति का पुल्लिंग या नवसलिंग में ष्टी एग वजन में अस्ता है रूप तो अस्य अस्त प्रत्यक्षादि संधा निर्देश अस्य शब्द से जो इदम शब्द से प्रत्यक्षादि का निर्देश है प्रत्यक्ष रूप से जान पड़ रहा है जो दिखाई पड़ रहा है सामने क्योंकि वो कहते हैं ना इदमस्तु संीप दरवर्ती चो रूपम जो इदम शब्द है अत्यंत सन्निकृष्ट में प्रयोग होता है सबसे निकट वाले का प्रयोग होता है इसलिए अर्षे से प्रत्यक्षादि संध्या सन्निधि में प्राप्त जो धर्मी है कोई धर्मी है ये जगत ही धर्मी है यहाँ भी इदमा निर्देशा उसको इदम शब्द के द्वारा निर्देश किया इदम में तृदिया करके इदमा बना दिया तो बस शब्द निर्देश के लिए विभक्ति लगाया इदम के द्वारा निर्देश किया तो वो भी समझ में आ गया अब ये जगत को ही बोल रहा है अस् जगत जन्माधि इतना अर्थ हो गया ष्टि जन्मादिधर्म संबंधार्था अब यहां भी षष्टि आ गया तो आप फिर पूछेंगे यहां भी षष्टि कौन सी सृष्टि है कि वो शेष ष्टी है कि वो कर्मणी ष्टि है अभी तो हम कर्मणी ष्टि को अध्ययन करके आए हैं तो तुरंत भाषाकार बोलते हैं आपके शब्द से यहाँ कोई कर्मणी षष्टि आदि नहीं लेना आवश्यक नहीं है यहाँ षष्टि जन्मादि धर्म संबंधार्था जन्मादि धर्म को जोड़ने के लिए है तो जन्मादि संबंध जिसका हो उसका लेना है माने शेष में संबंध में सामान्य संबंध में शि करना है संबंधार्था शि अब ये हो गया उसका अर्थ हो गया यथा यदि कारण निर्देश अब सूत्र में यथा शब्द है यथा शब्द से कारण का निर्देश किया जहां से जहां से इस जगत की जन्मादि है कितना कहा सूत्र जहाँ से इस जगत की जन्मादि है वो ब्रह्म है ऐसा कहना चाहता तो जहां से ये तसिल लगा हुआ यथ हाँ यथा उन्होंने जहां से ये पंचमी का अर्थ में लगा हुआ है तो जिस कारण से कारण निर्देश किया यथी कारण निर्देश कारण का निर्देश है अस्त जगदो नामकृत्य अनेकर्तृभक्तृसयुक्त प्रतियत देश कालिया्रय से मनसा अचिंत्य रचना जन्मस्थिभंग यशक्वती त्रह्मी वक्यशेषा ये जो वाक्य ऐसा है भाषिकार का ये जो अभी हमने पढ़ा जो वाक्य ये बहुत मुख्यवाक्य है कारण ये है कि इसमें रायसा जोड़ते हैं एक वाक्य में ब्रह्म क्यों होना चाहिए कैसा होना चाहिए सारे कुछ को एक में रखा और उसमें सोबाधिका निरुपाधिका दोनों का लक्षण भी सूचित कर दिया ऐसा वाक्य बनाया कितने स्पष्ट उनका ज्ञान है तभी ऐसा कर सकता है कि सृष्टि को भी लिया और सृष्टि का कर्ता रूप से ईश्वर को क्यों मानना चाहिए ये भी कहा और उसके साथ में उसका लक्षण वो क्यों ऐसा है ऐसा उसका भी बताया और वो निर्वाधिक रूप से भी होना चाहिए यह भी सूचित कर दिया कुछ भी नहीं छोड़ा तो अस्त्य जगत है अब ये जगत है अब ये जगत आपके पास है यथा करके सूत्र कहा श्रुति भी कह रही है कि जहां से होता है दो वाई मानी भोदानी जाए उसी यथा को यहां पुत्र में भी रखा तो जहां से उत्पन्न होता है तो जहां से मतलब कहा से भी होगा क्या ऐसा नहीं हो सकता इन सब कारणों से वहीं से होगा ब्रह्म से ही होगा क्यों जगत नाम रूपाभ्याम व्याकृत है ये जगत जो है नाम रूपों से व्याकृत है ये नाम रूपाभ्याम जो है ना ये तृतीय दिवजन है ये स्थम लक्षणे लक्षण तृतीय नाम रूप लक्षण रूप से दिखाई पड़ने वाले जो जगत ये कहना चाहे कि जैसा जड़ाभितापस बोलते हैं और तपस्वी है कैसे पता चलता है उसे जड़ा से पता चलता है क्योंकि तपसी लोग जड़ा रखते हैं इसीलिए तापसहा तापस का लक्षण पता चलता है तो जड़ा भी ही तापसहा वो जड़ा होने के कारण वो तापस है जड़ा रूप से वो तापस है स्थम्भुद में इस प्रकार से होने से वो है ये बोलना है लक्षण ने दिया उसी से यहाँ नाम रूपाभ्या लिया है ये नाम रूपों के प्रकार से यहाँ स्थित है कौन सा जगत आपको जगत जगत बोलता रहा आप पूछेंगे जगत जगत किस चीज को पकड़ना है ये घर जगत है कि शरीर जगत है कि मकान जगत है कि पेड़ जगत है कि पानी जगत है कि पर्वत की जगत है ये जगत कौन सा चीज है आप पूछेंगे अब सारे गिना के बताना संभव नहीं तब तो उसको यही बताना पड़ेगा नाम और रूप जहां दिखाई पड़े वो जगत है जगत क्या है नाम रूपाभ्या नाम रूपों से प्रकट होगा अब जगत में जो कुछ आपको मिलेगा नाम रूप से ही मिलेगा और किसी चीज से नहीं मिलेगा नाम रूप समाप्त हो गया तो जगत नहीं मिलता जब सुश्रुप्ति में जाते हैं नाम रूप है काम नाम रूप नहीं है जगत मिलता है नहीं मिलता है जगत भी नहीं मिलता जब जब नाम रूप रहता तब जगत होता है तो वहां है स्वप्न में जगत है क्योंकि नाम रूप है और यहाँ भी जगत है नाम रूप है ये के खाली इसी को पकड़ लीजिए आप ब्रह्म में पहुंच जाएगी नाम रूप को पूरा जगत के कोडी में रख दिए और बाकी क्या है कुछ अंदर देखिए और कुछ मिलता है अंदर और मिलेगा वो जो मिलेगा वही आपका स्वरूप है नाम रूप तो जगत कोडी में है इसीलिए नाम रूपाभ्याम व्याकृत्य नाम रूप से यहाँ प्रकट हुआ है व्याकरण हुआ है उसका आकार तैयार हो गया ऐसा जो जगत है उसका अनेक कर्त भोक्तृ संयुक्त इसमें देखने पर एक कर्ता एक भोक्ता ऐसा नहीं अनेक जिसकी गिनती नहीं हो सकती ऐसा अनेक कर्ता है अनेक भोक्ता है इनसे जुड़ा हुआ है अनेक कर्त्र भोक्तृ संयुक्त है और इतना ही नहीं वो अनेक कर्ता भोक्ता कैसे अपने काम चलाता है बोलते प्रति नियत देश काल निमित्त क्रियाफल आश्रय से ये जगत में यह सब सब कुछ पक्का दिखता है प्रति नियत माने हर एक चीज निश्चित है कैसा होना चाहिए ये पहले से निश्चित है और बिल्कुल क्रम से चलता है इधर का उधर नहीं होता है और नहीं कर सकता तो प्रति प्रदिनियत देश देश भी प्रति नियत है और तो ठीक विस्तार करेगी इसका एक एक का देश किसको कहा जन्म लेना है निश्चित है कौन सी चीज कहा प्रगट होती है वो निश्चित है कावा, कहा कब बारिश होनी है ये भी निश्चित है धूप कब होना है बर्फ कहाँ गिरना है सब कुछ निश्चित है अभी यहाँ बर्फ कभी कभी गिरता था अभी तो कम गिर रहा है अब यहाँ जैसा बर्फ गिर रहा है ऐसे बर्फ यदि कहीं दक्षिण देश में गिर जाए तो वहां सब बच जाए कोई चिंता नहीं हो सकता वहाँ क्योंकि वहां की स्थिति ऐसे है कि यह बर्फ को सहन नहीं कर सकता वहां तो ऐसी सामान्य हवा को भी लोग सहन नहीं करते तो ऐसा हो जाता है अब यहाँ गिरने वाले के लिए यहाँ भी ठीक है बर्फ गिरने का स्थान यही है वहाँ नहीं है तो नियत देश है और नियत काल में गिरेगा कभी भी बर्फ नहीं गिरेगा कभी भी बारिश नहीं होती है उसका भी कुछ है? नियत काल है और नियत निमित्त निमित्त भी सही सही होने पर काम होता है अन्य अन्य निमित्तों को लेके नहीं होता निमित्त भी आवश्यक है अब देख लो आपको एक छोटा सा कोई काम करना है कितने सारा सोचना पड़ता है कितना सारा सोच समझ करके आप एक छोटा काम करते अब इतना सारा उन्होंने सोचा हो बिल्कुल सही सही बिठाया हो आपके ज्ञान के बाहर है तो कोई है ये करने वाला है उसके बिना नहीं होता है प्रदिनियत देश कालमित्त क्रिया अब कौन सी क्रिया कहां होती है वहां आपको फल देना है? वो कर, आप जन्म या क्रिया कर रहे हैं और कहीं और फल और कहीं मिल रहा ऐसा होता है तो अमुक क्रिया की प्राप्ति के आ, फल की प्राप्ति के लिए अमुख स्थान में आपको पहुंचना पड़ेगा आपको वहां पहुंचाना है ये भी तो काम है ना वो पहुंच जाना पड़ेगा पहुंच जाने पर वो मिल जाता है सब हिसाब से होता है इसलिए काल निमित्त क्रियाफल आश्रय क्रियाफल का आश्रय आपको गर्मी का अनुभव करने का यदि कर्म है तब तो जहां गर्म देते वहां पहुंच जाएगा आपको वहीं रहना पड़ेगा अभी ठंडी भोगने का यदि कर्म है तो यहां जैसे हम लोग जब तो इधर आके बैठे थे, ठंडी खा रहे हैं अब क्या करना है? तो वो करना ही पड़ता है वो भाग नहीं सकते आपको और कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा और मौका होने पर भी शायद आप नहीं जा पाएंगे आपको भोगने का तो भोगना ही पड़ेगा इसका मतलब वो कौन जाता है वहां आकर के आ जाता है इतना कैसा व्यवस्थित किया ऐसे व्यवस्थित ये सब प्रतिनियत है मनसा भी अचिंज्य रजना रूप तब कहते हैं इसको तो सामान्य बुद्धि से सोचने से वो इतना अजंभा है वो सोच नहीं सकता मानवता भी अचिंत्य रूप है इसका चिंतन करके समझना मुश्किल है बाकी का चिंतन छोड़ दीजिए आप खाली अपने शरीर के बारे में चिंतन कर दीजिए शरीर में जो कुछ हो रहा है उसके उसकी सारी जानकारी आपको है क्या उसका दस भी जानकारी नहीं है आपको अब बाकी बाहर का तो सोचना बहुत अलग है अपने बारे में जिसको लेके आप घूम रहे हैं आपके पास हमेशा है कई सालों से आप लेके घूम रहे हैं किसको इस शरीर को उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी नहीं ये कैसा होता है कैसा खा रहा है कैसे पी रहा है कैसे ये सब प्रकट हो रहा है बहुत अद्भुत है इसके अंदर एक है कि व्यवस्था जो बना के रखे ना कोई सोच नहीं सकता और इतना का एक कंप्यूटर बनाने के लिए कितने साल से रिसर्च करके करके करके करके उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया कितने साल लोगों ने उसमें अपनी बुद्धि को लगाया फिर भी अभी पूरा सौ प्रतिशत वो ठीक नहीं है उसमें भी कमियां हैं और आप करते जा रहे हैं तो इतना करने में आपको इतना कुछ करना पड़ा ऐसे में ये शरीर का देखेंगे तो ये कंप्यूटर कुछ नहीं कम्प्यूटर तो शरीर का आसपास नहीं पहुंचेगा यहां तक दिमाग जितना काम करता है ना उसका आसपास नहीं पहुंचता है कंप्यूटर तो इतना अंदर है तो ये किसने बनाया होगा कोई प्लान किया होगा इसलिए बोल रहे अचिंत्य रजना रूपस इसके बारे में चिंतन नहीं करते तो आपको मानना ही पड़ेगा इसके बारे में किसी ने चिंतन करके बनाया है लोग बोलते हैं अपने आप बन गया वो प्राकृतिक है स्वाभाविक बन गया बोलता है इंस्टिंग बोलते हैं अपने आप बन जाता है अरे अपने आप बन जाता है तो आप भोजन क्यों बनाते भोजन अपने आप क्यों नहीं बनता ये घर अपने आप क्यों नहीं बनता है? ये सब बनाने क्या जरूरत है आप चुपचाप बैठ जाओ भोजन आपको चाहिए आप चुपचाप बैठ जाओ अपने आप भोजन बन जाएगा क्यों आप बनाने क्यों जा रहे अपने आप बनता है तो सब कुछ अपने आप बनता है भोजन नहीं बन सकता क्या जब ये पत्थर अपने आप बन सकता है पेट अपने आप बन सकता है पानी अपने आप बन सकता है सारी दुनिया अपने आप बन सकती है तो आपका भोजन नहीं बन सकता है क्या ये घर नहीं बन सकता सब कुछ बन सकता है यदि अपने आप बनता है तो ये भी बनना चाहिए था ये कोई नहीं बन रहा है तो बनने वाला बनाने वाला कोई है आप जिसको बनाया हो आपने देखा और आप जिसको नहीं बनाया है आपने नहीं देखा नहीं देखा तो वो नहीं ऐसा नहीं बोला जा सकता वो है कुछ है वहां बनने वाला बनाने वाला सब इसीलिए बोला अभी आप इसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते जन्म स्थिति भंगम ऐसे जो जगत है इसके इसका मतलब वो भाष्यकार ने सूचना दे दिया बोल दिया कि से कोई तत्व को मानना पड़ेगा जो इस सब को जानता हो सब प्रतिनियत निश्चित करके रखने के लिए हो आगे जाके दृष्टान देगा राजा के समान सबको अलग अलग व्यवस्था में रखा है सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है तो ये कोई समझदार होगा कोई चेतन तत्व होगा वही रचना कर सकेगा और वो चेतन तत्व कैसा होगा सर्वज होगा सबको जानने वाला होगा क्योंकि अल्पज्ञ कब इसका नहीं है ये। तो जन्म स्थिति भंगम ऐसे जो जगत का जन्म भंग जन्म और स्थिति भंग मन नाश यथ जिस सर्वज्ञात वो सर्वज्ञ होना चाहिए जो सृष्टि करेगा वो सर्वज्ञ होना चाहिए सोवाधिक लक्षण कहा इससे निर्वाधिक का ज्ञान हो जाता है क्योंकि यदि यह सृष्टि करता सर्वज्ञ है तो उसमें ज्ञान का स्वरूप है तो चित्त का ज्ञान हो जाता है। सर्वशक्तें और सब प्रकार की शक्ति उसके पास चाहिए क्योंकि जितने भी शक्तिमान दिखाई पड़ रहे हैं वो उसी उसके शक्ति से दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए ऐसे सर्व सर्वज्ञा सर्वशक्तें कारणात भवती कारण से होगा तद ब्रह्म यदि वाक्य शेष है हाँ। वो ही ब्रह्म होना चाहिए ये वाक्य शेष है कौन सा वाक्य का शेष है यथ यथ कहा इसका शेष में इतना जोड़ देना क्योंकि यथा अर्थ कर रहे हैं यथ का आगे लगाना सर्वज्ञा सर्वशक्त कारणाधवती तद्रह तब सूत्र का अर्थ पूरा हो जाएगा जन्माद्या यत सर्वज्ञा सर्वशक्त कारणाधवती तद ब्रह्म ये सूत्र का अर्थ पूरा हो गया अब इसमें जो भी आक्षेप आदि होंगे उसका समाधान करते रहिए पूर्णमीदम गुर्मा पूर्णम दश्य गुर्ण से पूर्णमादायूर्ण